विचार यात्रा क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत विचारों से होती है श्रोताओं सहकार रेडियो पर विचारों की आज की यात्रा में आपका स्वागत करता हूं मैं पवन प्रस्तुत है पटना बिहार के जनवादी कवि साथी आदित्य कमल की एक कविता जो कि शोषित पीड़ित जनता को सरकारों व शोषकों के खिलाफ जागरूक व लामबंद करती है उनकी राजनीतिक चेतना को जगाती है कविता का शीर्षक है अब अगर तुम चुप रहे तो सुनिए कविता आतताई सर चढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो जुल्म उनके और बढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो मर्जी के कानून लाएंगे तुम्ही पे लात देंगे तुम न बोले तो तुम्हें हर ओर से वो बांध देंगे अपने हित को देश हित कहकर तुम्ही को लूट लेंगे सत्ता शासन पास उनके चाहेंगे जब कूट देंगे सौ बहाने वो गढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो वो जो संबोधित सभी को कर रहा है हाथ जोड़े भेड़िया बैठा हुआ है आदमी की खाल ओढ़े घात में दिन रात है वो खून तेरा चाटने को घाव गहरे करके बस ऊपर से पट्टी साटने को सड़ चुका वो सब सड़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो झूठ के भारी पुलिंदों से तुम्हें भरमा रहे हैं लाश पर भी राजनीति अपनी वो गरमा रहे हैं सैकड़ो खांचों में तुमको छांट देंगे बांट देंगे फिर तुम्हारी एकता की असल जड़ ही काट देंगे उनके खूंटे फिर फिर गड़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो बोलना होगा बोलना होगा सवालों को खड़ा करना पड़ेगा उतरना होगा सड़क पर साथियों लड़ना पड़ेगा अपने मुद्दों की लड़ाई तू अगर खुद ना लड़ेगा कौन बोलेगा तुम्हारे वास्ते तू तु ही मरेगा सारा दोष तुम पर ही मढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो आतताई सर चढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो, तो श्रोताओं आपने सुनी जनवादी कवि आदित्य कमल की कविता अब अगर तुम चुप रहे तो। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे अन्य लोगों को भी शेयर करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नाइन पर अपना नाम और जिला लेकर भेजें। सहकार रेडियो के बारे में अधिक जानने के लिए और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू विजिट करें तो कल कर फिर ऐसे ही कुछ और विचारों के साथ आप ऐसी होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार